तो प्राचीन मीमांसक खंडन कर रहे हैं न निर्मित तद अवच्छिन्न नया आत्मसंवेदम तरमवदी करो दीजिए कर्म निर्निमित कर्म जो है स्वयं कर जाएगा आत्मा में समय समय से विद्यमान जो कर्म है वह कर्ता की इच्छा के बिना तद अनिच्छया कर्ता की इच्छा के बिना ही विकार को प्राप्त हो जाएगा बिना कोई निमित्त का सुध हो जाएगा चरम के समान क्षण तब कहते न च ऐसा नहीं हो सकता क्यों क्योंकि चर्म भी निर्निमित्त विकार प्राप्त नहीं होता उसमें भी अनेको नि के लिए अतएव यह दृष्टांत ही असंभव है दृष्टांत दृष्टान्त मानना पड़ेगा कि कर्तभिन कोई कर्ता की कि इच्छा किया कर्तभिन किसी की इच्छा से होगी अब बौद्धों खंडन आरम्भ करते नच कृतम अकर्तृ प्रधानवे कर्मणत तो आत्मा के ऐन तो आत्मा क्या है क्षणिक नष्ट हो जाएगा इसलिए आत्मा में तो रहेगा नहीं जो तो किया कर्म फिर तो पुण्य बात ऐसे पूरे पहले वाले क्या तो प्राचीन आत्मसंवेदम कर दिया अकर्तृस मैंने आत्मसम से नहीं रहता जो आत्मा करता है वह तो होने वाला है इसलिए उसमें तो नहीं रहता है ऐसा जो हवा में लटका पड़ा है जो कर्म कहीं ना कहीं तो है टंगा हुआ तो वो क्या होता है क्योंकि क्षण विज्ञान धारा चल रही है विज्ञान धारा पर आले विज्ञान में जो निचला जो धारा होता है स्थायी जो धारा है उसमें बनाया रहता है हम लोग कर्म करते हैं जो धारा प्रवृत्ति विज्ञान होते रहेगा जो आल विज्ञान धारा है उसे बनी रहेगी उसमें बने रहते हुए अपने मन मर्जी से वो अपना जब चाहे तब फल देने लग जाएंगे ये उनका मानना है इसे कहते हैं अकर्त संवेदम अयस्कांत मणिवध आकृष्टी भवदी चुंबक के समान मैग्नेट के समान आकर्षण करने में समर्थ इसलिए क्योंकि जिस समय जो अनेक कारक मिलकर के तो ज्ञान हो रहा है ना अनेक कारकों में से मुख्य कार्य कौन है कर्ता स्वतंत्र कर्ता क्योंकि बाकी सारे सारी कारक क्या है कर्ता के अधीन है इसलिए प्रधान कर्तृ संवेदत्ता उनकी सिद्धांत कहता है ऐसा नहीं हो सकता अन्न न च आकर्षी भवती अब जवाब दे रहे हैं प्रधानकर्तृसवेदत्ता कर्मणा आप जो कार्य आपके सिद्धांत नहीं हो सकता क्योंकि जो है हमेशा जो कर्म है वह निश्चित रूपेण मुख्य जो सकल कारको में प्रधान।, प्रधान से कोई का लेना है बौद्धों के मुख्य है कौन करता तो उस करता में ही मानना पड़ेगा कर्म को हम मित्र नहीं मान सकते सौगति है कि स्वगत में बौद्ध ये जो स्वगतों के द्वारा बौद्धों के द्वारा कहा जाता है फल काल पर्यत कर्तुरावस्थान अभाव फल काल तो रहता नहीं है इसे न कर्तृसंवेद कर्मा इसे कर्ता में समय समय से कर्म नहीं है कि क्षणिक विज्ञान आत्मना आत्मना होने की नहीं है क्षण विज्ञान आत्मना क्षण विज्ञान द्वारा आत्मा कदाचित फल से आकृष्ट किया हुआ कहा रहता है ये नहीं बताया उन्होंने इन समझना किया हुआ जो वस्तु है वो प्रवृत्ति विज्ञान में नहीं रहता है वो तो विनाशी है किंतु आलय विज्ञान में बना रहता है वो क्या करता है फलाकर्षण कर लेता है कर्म बना हुआ है काम क्या करता है अपना फल को आकर्षण जैसे चुंबक जो क्या करता है लोहे के टुकड़ों को आकर्षण करता है जैसे चुंबक पहले कभी किसी कर्ता के सन्निधि से हुआ था और बिना करता का भी वह चुंबक स्वयं में भी समर्थ हो जाता है आकर्षण करने में तो लोहे को तक कदाचित फल से आकृष्टि अयस्कांतोमि कदाचित चेतने न प्रयुक्तो अन्य लोह से प्रेरको भवती जैसे जो अयस्कांतमणि है चुंबक है वो क्या करता है कभी मान लो चेतन के द्वारा प्रयुक्त होकर के वह चुंबक ने क्या किया था लोहे का आकर्षण कर लिया था और अब चेतन का भी चुंबक को आप लोहा के पास ले गए थे मान लो उस समय चेतन से प्रेरित हुआ चेतन से प्रेरित होकर चुंबक को आप ले गए तो चुंबक ने क्या किया जब लोहे के पास ले गए तो लोहे को उसने आकर्ष कर लिया और अब चेतन के बिना भी चुम्बक में पड़ा है और समय आने पर गया तो कोई लोया उसके आप पास टपक गया तो वो उसके आकर्षण में आ जाएगा जो तो कर्म भी जो है समर्थ है वो अपने आप जो है जो भी उसके समय आनेगा आएगा तो समय आने पर वो अपने फलाकर्षण कर देता है ऐसा मान लो अपने आप कैसे टपकेगा कोई फल भी पास अपने आप को लोहा कैसे आ जाएगा चुम्बक के चक्कर में है कल्पना कर रहे एक सिद्धांत अपने अन्नदापी अन्नदापी से टिप्पणी कार सा करते देखो चौदह अन्नदापी ने प्रयोग का आलाज अन्य काले चेतन के द्वारा प्रयुक्त होने के काल से भिन्न काल चेतन से अप्रयुक्त कारण चुंबक में सामर्थ्य व लोहे को आकृष्ट कर लेगा ये उनका कहना है अन्नदा भी प्रेरक होती तत्राह ये नहीं हो सकता ऐसा नहीं हो सकता क्यों प्रदान कर्त समय तत्व कर्मण हो यह प्रेरण करो दी सब प्रदान करण आदि जो कारक हैं उनको प्रेरणा दे करके जो व्यक्ति करता है उसी को हम क्या कहते हैं प्रधान करता पंद्रह कारकेश प्रधान समाज प्रधान चा। हाँ, भी कारक है उनमें से जो प्रधान है स्वतंत्र है वही कर्ता संघ को प्राप्त होता है उसमें ही समय रहता है मानना पड़े कर्मों को तत्संवेदन करवा प्रसिद्ध उसी में कर्म पुण्यपाप प्राप्त हैं यही लोक में भी प्रसिद्ध है प्रसिद्ध कदाच न कर संवेदम कर्म विधि सौगत प्रसिद्धि विरोध है नितम विधि भाव इसलिए लोक प्रसिद्धि का विरुद्ध होने के नाते वह सौगतमत मत हो जाता है अच्छा अब आते हैं चार वाक चार वाक गाते छोड़ा फिर यह झंझट में नहीं बढ़ना कर्ता कौन है कर्म क्या है और कहा तुम चेतन वेतन झंझट में बदबड़ो फिर भूत आश्रम में चेतना भूतों में रहता है कर्म पृथ्वी जल तेज वायु झुपी जो भूत हैं इनो में आश्रत रहता है कर्म चेतना सिद्धांत नहीं कर सकते है। ये पांचवा है ना सबसे पहले कौन आया था साधारण भी मानस में आया नहीं आई और उसके बाद प्राचीन मीमांसक उस आप बौद्ध उसके बाद अब आ रहा है चार वाक फिफ्थ है पूर्व पहला वाला जांच सूत्र आया था वो सर्वसाधारण मीमांसक माना जाता है जनरल मीमांसकर्मण वैक्त है ना सेवेंटी पेज में जहाँ सूत्र शुरू हुआ था वो सर्वसाधारण मीमांसक और फिर पेज नंबर 81 में जहाँ शुरुआत करता ही फल काले प्रयोगता है ना का लिखा दूर्व पक्ष करत फल काले प्रयोगता एक देशी है ये शुद्ध न्यायिक भी नहीं है एक देशी चला, कि शुद्ध तो ईश्वर को मानते हैं एक देशी लोग कहते हैं कर्ता को ही मान लो उसके बाद कर्ता नहीं करतर विमित्त के बिना कर्म स्वयं कर लेता है ये प्राचीन मानसिक है जिसको आनंदित कर, कर, कर क्या करेगा शब्दावल क्या प्रयोग किया है जरत कर्म मीमांस का नाम मदमास क्या जरत बूढ़े बूढ़े का मतलब पुराना प्राचीन मीमांसा उसके बाद अब आया था सौगतम है ना? बौद्धम का मतलब सौगतवा चार हो गया अब तक पांचवा है चारवा को तब सिद्धांत जवाब दे भूतों में आश्रित तो करके कर्म फल देगा इन्हीं हो सकता क्योंकि स्वयं भूत क्या है साधन असाधन में कर्माश्रित नहीं हो सकता तो स्वयं साधन है वह साधन हमें क्या होता है? होता है बाद में है? है तो फल काल में साधन तो अपने पास रहेगा ही नहीं तो फल का भ्रष्टान देंगे जैसे आदमी हल चलाता है खेती के लिए हल कब तक पकड़े रहेंगे हम जब तक तो फसल नहीं काटेंगे तब तक कंधे पी घूमते रहेंगे क्या भाई जब तक हम जोत दिया जोतने तक हो गया या बीज बो दिया या धान रोप दिया उसके बाद कोई मतलब नहीं तो फेंक दिया उसको तो किनारे में छोड़ दिया जब फसल, हम, भी हल्की नहीं। और फसल लाएंगे घर पर साधन में कहा जितनी भी भूत सामग्री है चतुर्भूत इनके मतलब चार रहे ना पांच नहीं चार ही भूत होते हैं प्रति जल तेजवायु चार वाक्य में आकाश मानता नहीं हो अप्रत तो उनका कहना का उनका आरंभ कर रहे देखो अच्छी ना क्यों देखो क्रिया या, भूत सा कर्तिक क्रियायानी भूता काले अनुभूत व्यापारा समाप्त हला परित्यक्ता न फलम कालांतर कर्त उत्साह क्योंकि देखो कर्तृ क्रिया यहाँ साधन भूतानी भूता के द्वारा संपादन किए जा रहे जो क्रिया उस क्रिया का साधन वस्तु है क्या है भूतानी पहला चलते जवा रूप, किन के प्रति कर्ता के द्वारा होने वाली क्रियाओं के प्रति कर्तृिक क्रियाया कर्ता से होने वाली जो क्रियाएं उनमें साधन भूत साधनात्मक साधन रूपा है कौन कौन भूतानी तेजवायु अतएव क्रिया क्यों ऐसे निर्णय ले लाभ सब भुत? क्योंकि क्रिया क्रियाकाल अनुभूत व्यापार है क्योंकि क्रिया काल में ये सब व्यापार कारण बन जाते हैं ना क्योंकि साधन क्या होते साधन को लेकर के आप कुछ नहीं व्यापार करते हैं इसलिए हमको कर्म कहते हम लोग व्यापार वसाधारण कारणम कर्णम जैसे कोई न कोई व्यापार वाला होगा उसको लेकर आप कुछ न कुछ करते हैं जैसे हथौड़ा है उद्यम निपातन करना पड़ेगा तभी तो जाकर करके आप ठोकेंगे उसके बिना तो होगा नहीं कोई भी साधन भूत है क्रियाकाल में उस कुछ नुछ नुछ न कुछ हम व्यापार करते हैं अनभुत व्यापार आनी समाप्त तो उच्च और जहाँ क्रिया समाप्त हो गई तो लादिव कर्तरा प्रत्युकता हलादी के समान जो है हलमन हल संस्कृत में भी हली बोलते हैं उसको हलादी के समान कर्ता के द्वारा न फलम कालांतर कर तुम ऐसा जो साधन जो कर्ता के द्वारा क्रिया के लिए प्रयुक्त व्यापार जो थे वे कर्मादि का अधिष्ठान होकर के कर्म फल प्रदान कर सकते हैं क्या कालांतर में नहीं कर सकते इस दृष्टांत और समझा रहे इसीलिए क्यों नहीं कर सकते अरे वही पड़ा है वो हल ही फसल काट देगा हल फसल दे देगा न ही हल हम क्षेत्र विहीन गृह प्रवेश थी। ये जो हल है वो क्या है घर में वृहि को धान को प्रवेश नहीं कराता अतएव ज्योतना रूपी जो क्रिया हुई थी खेती करना रूपी जो क्रिया हुई थी उससे चिन्ह मुख्य फसल क्या है धान, व धान का रूपी फल प्राप्ति में हल का कोई भी भूमिका नहीं है इसी प्रकार चारों भूतों का हाल है कर्ता अपनी क्रियाओं क्रिया भूतों के, के माध्यम से करता है कर्म अनुष्ठान किया तो कर्म जो है इस भूतों में आशक्त नहीं रह सकता क्यों भूतो त्यक्त हो जाएंगे जिनको लेकर हमने कर्म किया और त्यक्त जो भूत है वे मुझे फल कहां से दे देंगे हल ने फसल काटना रूपी फल को नहीं दिया तो, तो दे भी नहीं दे सकता भूतकर्मण चेतन सुध प्रवृत्ति अनुपत्ति और एक और हेतु दे रहे हैं भूत कर्मण माल भूतों में विद्यमान कर्म कहा है आपके कहने अनुसार मैं मान भी लू कि भूत में कर्म रहता है हमने पुण्य किया और वो पुण्य कहाँ गया पवन कुंड में रह गया जिस हवन कुंड में कर रहे हैं कर्म आपके हृदय में नहीं आएगा पुण्य आप जीवात्मान पुण्य नहीं है पुण्य कहाँ है हवन कुंड में ही है आपने खेती सफाई करी कर्मयोग में सारा पुण्य खेती में ही रह जाएगा जहां आपने घास खोड़ा मान भी नहीं आ जाए कुछ देर के लिए भूत, ये वा, कर्म भूत कर्म अस्तिति भूत कर्म लेकिन वे जो जन अक्षेत फिर वो भूत भी अचेतन है कर्म भी अचेतन है प्रवृत्त हो जाएंगे जो आश्रय भूता भूत है वो अचेतन है जो आश्रित कर्म वो भी अचेतन है और दोनों मिलकर के कैसे से स्वतः प्रवृत्त होकर फल देने लग जाएंगे इसलिए मान भी लिया जाए भूतो में कर्म रहता है तो भी वे फल का निष्पादन नहीं कर पाएंगे आपत्ति है अन्य स्वीकार न किया अच्छा ये ना क्रिया जाए ये किस कर जवाब में था ये पंक्ति छोट गई बौद्धों के जवाब में है यदि आपको कर्ता नहीं मानोगे और कर्मों को करता में है ये स्वीकार नहीं करोगे फिर तो क्या होगा किया किसी ने फल कर्म को फल किसी और को मिलेगा क्योंकि जो आलय विज्ञान है सबके लिए बराबर है जो प्रकृति विज्ञान पर जीव गया है वो तो मर गया करने वाले तो मर गया जो आलय विज्ञान विद्यमान जो कर्म है वो अब क्या करेगा किसी अन्य जो धारा में आ रहा है किसी अन्य को देने का कर्म तो फल किया किसने फल किसी और ने पा ली क्या आपत्ति हो जाएगी इसलिए कहते हैं कृत अभ्यागम अकृत अभ्यागम और जिसको फल मिल रहा है उसको कर्म तो किया नहीं था अकृत की प्राप्ति हो गई उसको और जिसने किया था उसको फलती नहीं खत्म हो गया बेचारे मर गया वो हो।, हो गया उसके लिए इति इसरे और एक अच्छा। और एक सबसे बड़ी बात है आप जो को क्षणिक मानते हो नष्ट हो जाता है धारा के समान यह बिल्कुल उचित तो नहीं है क्यों तो प्रति कौन करेगा यो हम यो हम पूर्व द्राक्षम से कैसे बार जो कल मैंने उसके बारे में देखा था उसके बारे में आज सुन रहा हूँ कहाँ से आ गया चौबीस घंटे के योगदान में तुम्हारा तो क्षण मर जाएगा तो प्रतिज्ञा कैसे होगी गई योम सुशो सुखम अनुभूतम मया स्वे इधान स्मरा वचमी छ आप समय दी कैसे करेगा प्रतिविज्ञा जो सोया हुआ था जो मर गया जगत ही ये जगह है वो सोया नहीं था अलग जीव है ना वो क्षण ज्ञान के अनुसार इसीलिए प्रतिबिंबिया की प्रामाण्यता के आधार पर भी मानना पड़ेगा स्थाई कोई है क्षणिक नहीं है वो स्थाई जीवात्मा है और उसने किया तो कर्म उसी के अंदर रहेगा इस प्रश्न जवा के जवाब के बाद लोकायिक अभिप्राय उद्भाव या लोग कहते चारवाक चारिप्राय उपन कर दे रहे मीमांस का नाम तो मत उद्भव है क्या कहते हैं वायुवती विचिन्न असिद्धत्वा चेतना ये छठा है, है। पांच छेद छे। छटा बोल रहा है नवी भी क्या कहता है आ, नहीं नहीं भाग गया? अभी तो नवी चारवा वाक पहले ये तो आगे का उदाहरण का दे रहे हैं ये पंक्ति का आंधी रीति का नहीं है कहा बिगड़ रहा है, रहा है? बीच में चारवा चारवा आओ तो शास्त्र कर्म जो, शास्त्रात ये वो जो रहे है ना वो शुरू होगा नहीं प्रक्षेप भी हो सकती है का में इस पंक्ति पर कोई टीका नहीं किया नहीं तो आनंदिरी हर पंक्ति पर टीका करते हैं ऐसे छोड़ते नहीं है और यहाँ टीका है एक लाइन पर पूरा टीका नहीं है सिद्धांत पक्ष पर टीका है पूर्व नायु वायु के समान मान लो ठीक है जिसे वायु है रहा है अपने मर्जी से कभी इधर से चलता है कभी उधर से चलता है कभी उधर से, से आ जाता है कभी इधर से भागता है कभी ऊपर चला जाता है इसका तो कोई चाल का ठिकाना ही नहीं है कौन चला रहा है इस वायु को बिना प्रेरक का वायु स्वतः चल है ऐसा पूर्व पक्ष भी वेदांत विदेशा वातप है भीषा वातप है उस ब्रह्म का भय से वायु बह रहा है इधर उधर घूम रहा है जैसे उसका आदेश हो रहा है इधर टेढ़ा जाओ तो टेढ़ा जाएगा पूर्व से मारो तो पूर्व से मारेगा पश्चिम से करो तो पश्चिम करेगा वो अपने हिसाब से कर रहा है करा रहा है नहीं इसको नहीं मानने वाला है ना चार वक्त वेदन को नहीं मानता इसलिए कहता है हम तो ये देख रहे हैं वायु तो अपने मन मर्जी घूमते फिरते रहता है स्वतः बिना प्रेरक का चलो पृथ्वी को मान लिया जाए भाई कोई प्रेरणा दे रहा है हम मिट्टी को फेंकते हैं तो जाता है नहीं तो, तो अपने आप तो जाता नहीं है पानी है अपने बहता नहीं हम ढाल बनाते तो बह जाता है है न अग्नि अपने आप जलता नहीं हम जलाते तो जलता है सिर्फ पृथ्वी जल तेज में तो लगता है किसी न किसी प्रेरणा से ही ये कुछ न कुछ करते हैं इनमें कुछ क्रियाएं होती है इन वायु में हम रोक रहे हैं बिचे रोक नहीं पाते वह अपने मनमर्जी चल देता है इसलिए यथा वायु में स्वतः प्रवृत्ति है उसे कर्म में भी फल देने की स्वतः प्रवृत्ति है यदि चेतना हमारा दृष्टान्त सिद्ध है सिद्धत् क्यों है नहीं वायु और अक्षितिमतः स्वतः प्रवृत्ति सिद्धा चैतन्यवान से अधिष्ठित हुए बिना वायु जो है स्वतः प्रवृत्त हो नहीं हो सकता क्यों कोई है तो जड़ा अचेतनता। क्यों वायु कैसा है अचेतन हमारे प्रतिदृष्टान क्या है रथाधिशो आदर्शणा क्या रथादि कैसे हैं? अचेतन है और चेतन के बिना प्रवृत्त नहीं होते हैं तदत तो तो वायु भी क्या है अचेतन है चेतना अधिष्ठित हुए बिना प्रवृत्त नहीं हो सकते दे दे चेतना तब तक चेतनाधि प्रवृत्ति जो जो अचे होता है वह चेतनाधि प्रवृत्तिमान होता है जैसा हाँ मतलब एक अधिक है यहाँ कार को काट दीजिए आप क्या शुद्ध हो गया नया संस्करण शुद्ध हो गया होगा हाँ, अदर्शना चारों एक एक चारो को समान मानता है ये तीन को परतंत्र मान रहे एक को स्वतंत्र मान रहे और वह चारों को स्वतंत्र बोल रहा है या तो चारों को परतंत्र मानेगा एक पक्ष इसके अलावा और रागे हैं इनके आगे और चार भाग्य सुधारवादी चारवाग का है। mm. सुधारवादी चारवाग करते। वो चार भूतों को खत्म हो गया मन तक आ गया उसके बाद बुद्धि को बालने वाले बौद्ध क्षण विज्ञान बुद्धि तत्वेंगे क्षण विज्ञान को उसको वो आ जाते बहुत आते फिर वेदांत्य विज्ञान और क्षण विज्ञान में भी दो अनेक मत आ जाते हैं क्षण विज्ञान अनिथ्य क्षणिक विज्ञान वाला आत्मा भी क्षणिक है हा? और इसमें हम नहीं कहेंगे नहीं क्षणिज्ञान वाला ज्ञान क्षणिक है आत्मा क्षणिक नहीं और वो ज्ञान रूपी आत्मा है बहुत ज्ञान ही आत्मा है लेकिन ज्ञान क्षणिक होने से आत्म हो आत्मा, आत्म उत्र उत्र भी आत्मा भी क्षणिक हो गया ज्ञान आत्मा है, ज्ञान क्षणिक ऐसे करके स्टेजेस निकलते हैं, उत्तर उत्तर सुधारते जाएंगे अंत में नहीं ज्ञान भी नित्य है आत्मा भी नित्य है नित्य विज्ञानवाद आत्मवाद जो है वेदांत आ जाता है सिद्धांत मुक्ता पड़ेंगे ना उसने बहुत सुंदर ढंग से स्टेप्स उठाया सब पता कि ये भूतों को कहा भूतों में फिर स्वतंत्रता और अस्वतंत्रता के पक्ष आता है फिर इंद्रियों का पक्ष इंद्रियों में भी एक इंद्रियां आत्म तो मानते हो कि समूह मिलकर के आत्म तो मानते हो एक इंद्रिया मानेंगे तो एक कहेगा मैं देखूंगा दूसरा कहेगा मैं सुनूंगा तो गड़बड़ हो जाएगा एक पैर कहेगा इधर जाऊंगा दूसरा पैर के उधर जाऊंगा फिर तो हट जाएगा आदमी दोनों इंद्रिय ना ये दो तो, पैर दो है दो कान है एक अड्ये में भगवान का भजन सुनूंगा दूसरा गये में सिनेमा का गाना सुनूंगा तो कैसे हो एक बिगड़ इसके समूह है पक्ष है का पक्ष कर समूहकार है तो तो करते हैं इन चीजों को लेकर सब को लेंगे तो संक्षेप बोल रहे हैं वाक्यव्य जो मीमांसक आधुनिक मीमांस कहता है कर्म में ही फल देने का सामर्थ्य है हम जब बोल रहे हैं तर्क के आधार पर नहीं बोल रहा हूं शास्त्रात् कर्मणे शास्त्रों के आधार पर कहता हूं कि शास्त्र ने कहीं नहीं बोला कि ईश्वर फल देता है शास्त्र कहता है स्वर्ग कामता स्वर्गी कामना है तो याद करो याग करो तो याद जो है तुमको को की कामना को पूरी कर देगा बोला स्वर्ग कामश्चे यागम को तथा ईश्वरे ना फलम द जातीश्वर फल प्राप्त होती ईश्वर भी, भी नहीं है कि आप फला दादा दस्यु पीछे टपका रहे हो गया जिंदा है मरने के बाद वो कर्म तो नहीं देगा इस बीच में ईश्वर को तुम करास्त्र तो। कहता है इस कर्म और सामर्थ्य में मान लूंगा भले नष्ट हो गया कर्म हमें मान रहे कर्म नष्ट हो गए देख रहे हैं कर्म खत्म कर दिया फिर सारे देवता को वापस भेज दिया हमने जिनको बुलाया था कर्म के लिए हम भी मानते हैं हम अग्नि को भी शांत कर दिया अग्नि का भी द्वास कर दिया कर्म खत्म हो गया लेकिन उस कर्म जो खत्म हो रखा है वो ये रूपेण इस संसार में आपके अंदर रहेगा अपूर्व नाम से रहेगा उसे क्या नाम दिया उन्होंने अपूर्व नाम रखा वो अपूर्व में सामर्थ्य फल देने इधर ईश्वर की क्या जरूरत है पक्षीय व्याख्यात स्वयं करेंगे के बाद जवाब नहीं है सिद्धांत सिद्धांत में एक सूत्र लाएंगे अंत में न दुष्टन पत्ते है अंतिम पंक्ति में ना सूत्र शास्त्र में क्रियात शास्त्रम ही आह शास्त्री कौन सा शास्त्र आगे दे रहे स्वर काम ये इत्यादि शास्त्र ही क्रियात फल न ईश्वरादे ऐसा नकार स्वर काम यजत इत्यादि मंत्र? इन मंत्रों के आधार पर जो है शास्त्रों के आधार पर मैं कहता हूं क्रिया से फल की प्राप्ति होती है न ईश्वर आदय है ईश्वर आदि को बीच में कल्पना करने कोई जरूरत नहीं है क्यों पांच नंबर वो तीन नंबर टिप्पणी सकाशात ईश्वर आदि का मतलब पंचमी आदि है ना ईश्वर आदिओं से हमको फल प्राप्ति होगी ऐसा करने की जरूरत नहीं है क्यों नदिगत अनर्तम युक्तम यह भी नहीं कह सकते प्रमाण से अधिक होने के नाते यह व्यर्थ है ऐसा आप नहीं कह सकते अनर्तज्ञ न युक्त क्यों, क्यों? प्रमाणाधिगत और ऐसा जब कर्म बीच में जो ईश्वर आदि को मान्य करके कर्म को जो है अलग कर देना उचित नहीं होता नीश्वरास्त तो प्रमाणांतर मस्ती और इन कर्म के मंत्रों को लेकर आप ईश्वर के अस्तित्व की स्थिति करते हो ना नहीं ईश्वर की अस्तित्व क्या जरूरत है आपके प्रमाण क्या है ईश्वर है इसमें क्या प्रमाण है एक कर्म कांड को ही लेकर आपको ईश्वर करना पड़ता है वेदांत को तो ईश्वर की जरूरत है ही नहीं वेदांत में तो अब्रह्मास्म वहां का ईश्वर की जरूरत रह गया ईश्वर जरूरत अज्ञानी को है और अज्ञानी वो है जो कर्म कर रहा है तो उसको आप वैसा देना चाहते हैं ईश्वर तो रहता है वो कर्मों के साथ रखता है और फल देता है जब हम ये कह रहे हैं कि शास्त्र से ही ये अधिगत हो गया है कि कर्म में इतनी सामर्थ्य वो अपूर्ण रूपेण विद्यमान रह करके फल दे सकता है तो फिर ईश्वर के अस्तित्व इस स्वर काम जित इत्या शास्त्र के अलावा कोई दूसरा प्रमाण तुम्हारे पास है तो बताओ मेरे कि इसी के अंदर आपको ईश्वर सिद्धि करना पड़ता है अपूर्वों का हिसाब किताब कौन रखेगा तुम तो पूछते हो तो अपूर्व जड़ है अपना फल कहां ले दे दे देगा इसे अपूर्वों का हिसाब रखने के लिए एक मुनि क्लर्क जैसे ईश्वर के पीछे तो मान रहे हो क्या जरूरत है आर्नरी क्लर्क है वो कर्मों का है ना तो उस क्लर्क को सर्वज्ञ है सर्वशक्ति माने करुणा सागर क्या दया सागर क्या मानने की जरूरत है बड़ा मीमांसक बहुत बुरी तरह से बोलते है इसमें जब पढ़ेंगे ना ईश्वर खंडन को बहुत जबरदस्त बोलते हैं अपने तर्क है सब के सबके पास और हम लोग पास एक ही सीधा से तर्क है चाहे जितना भी तुम्हारा शास्त्र कहे चाहे कोई भी कहे अब के अंदर चेतनता शास्त्र भर देगा क्या क्योंकि तुम्हारी भी में सिद्धांत है शास्त्र ज्ञापक शास्त्र तो ज्ञापक होता है कारक नहीं होता और क्या शास्त्र के बाद ज्ञापन करे कर्म फल देगा कर्म फल देगा मतलब क्या कर्म जो जड़ है उसको चेतन कह रहा है क्यों शास्त्र शास्त्र तो कह नहीं रहा है और शास्त्र जड़ बूता कर्मों को चेतन बना भी नहीं सकता है आकारकत्व देगा अतय ईश्वर एक चेतन को मानना पड़ता है लोक के आधार पर लोक में क्या देख रहे है? कोई भी आदमी नौकरी करता काम कर रहा है तो आप क्या करेंगे उसका हासिल भी करते हैं इतना बजे आया इतना बजे गया इतना घंटा हुआ इतना मिनट हुआ प्रति घंटे की इतना तंखा है तो इतना कम, कम में आया है वो इतना घंटे का माइनस करो इतना टोटल उसको तंखा दिया जाए एक आदमी पीछे चाहिए कि नहीं चाहिए चाहे खुद मालिक लिखता है जब कोई घर है कोई ना कोई तो हिसाब किताब रखने वाला है क्यों क्या जरूरत है वह आदमी काम कर रहा है उसकी तंखा कर्म प्राप्त उसको तो कर्म खुद तनखा दे देगा क्या हिसाब किताब करके तो भीजा भीजा करने वाला कोई दूसरा मानना ही पड़ता है यथा लोक में तथा तो तो तो आपको मानना पड़ेगा ईश्वर को समाधान कहेंगे नस्त निका को देख लीजिए दे आख्यात पदार्थ ये, ये जो आख्यात तो प्रत्ये इसके द्वारा सामान्य समिहित साधन याघ इसके द्वारा ये ज्ञापन क्या हो रहा है सामान्य न स्निहित साधन याघ प्रतियत आगे आगे द्वारा भावना का जो वाचक का है उसके प्रेरित होकर के, तो इहित, इहित साधन, इच्छा के करके जो साधन याग है वो प्रतीत हो रहा है चार नंबर टिप्बण इष्ट साधन भावना गर्भ लिंग का अनुमान अवगंत भावना का गर्भित लिंग के द्वारा अनुमान से जो है आप या निर्णय लेंगे में ना जब तत्य तो सुनेंगे तो तीन चीज आ जाती है वहां पर है ना केन नावे कथम भावित यदि छिपा हुआ है तो प्रत्यय भावना के अंतर्गत तो कत्य गर्द है भावित प्रवर्त प्रवर्धना किम अर्थम सबसे पहले आएगा क्यों ठीक है स्वर्ग का स्वर्गार्थम के नातुर जुड़ गया यागे न कथम अंग भावना का में गर्भ का भावना का गर्भ कहां है लिंग में लिंग लगा उसके द्वारा का अनुमान कर लिया जाता है तो उसमें तीन चीज है भावना में जा तीन अंश त्रियोपेता सब प्रदे ना वहां पर अनशत्र युक्त है कि साध्य साधन उसके द्वारा सीय साधन याग प्रती है किसके लिए तथा साधन प्रश्तव किलैष आकांक्षा तस्व यो स्वर्ग काम याग साधन स्वरकाम संधा स्वर्ग काम्यमान स्वर्ग साधन यद्यपि अवगंबित है स्वर्ग है उसके साधन यद्यपि निश्चय हो रहा है तथा तो क्षणिक कालांतरीय स्वर्ग साधन संभव स्वयं कहते मान रहे की यह कैसा है क्षणिक है व कालांतरीय स्वर्ग का साधन हो नहीं सकता अरे निष्फल संकेत निष्फलत की कोई आशंका करने लग जाए इत्याशं न चैती तक दे पर्वे पंक्ति आनर्त नुक्त में प्राम, प्रमाण में वेद रूपी काम इत्यादि वाक्यों के द्वारा बोधित होने से व्यर्थ हो नहीं सकता औषधपादे कर्मण स्थायी संस्कारण काला आरोग्यादल हेतु प्रसिद्ध है जैसे औषधपादे पी रहे हैं, खा रहे कर्म आपने किया वो क्या रहता है? दीरे, दीरे, दीरे आपके अंदर करन, संस्कार करता है, कर रहा है तभी तो बीमारी दूर होती है जो बुखार के की कीटाणु हैं, एक सेकंड में थोड़े मिट जाएंगे धीरे धीरे वो लड़ाई चलेगा आप औषधियाँ डाल रहे हैं उससे जो है मारने वाले कीटाणु पुष्ट होते जाते हैं और जो बुखार की कीटाणु वो कमजोर होते हैं आपस में लड़ाई होती है उसको मारते जाते हैं धीरे धीरे धीरे धीरे धीरे क्या होता है भाग जाता है। उसी प्रकार से स्थाई संस्कार द्वारे कालांतरी आरोग्य फल प्रसिद्ध है उसी प्रकार भी मान लो रोज हम कर रहे रोज हम कर रहे रोज हम कर रहे करते कर दे करते कर ऐसी कर कर स्थिति आ जाएगी सारा हमारा खत्म और स्वर्ग प्राप्ति हो जाएगी यह सुंदर दृष्टान पकड़ते लोग निर्वाह साधन निर्वाह करने के लिए स्थायी अवान्त अपूर्व परिकल्पित स्थाई और अवान जब बीच में अपूर्ण नाम के कल्पना है, की उसी के द्वारा फल प्राप्ति होती है अतएव नृत क्या निर्दोष वाक्य दिगत अतएव वा अनुतः दोष नहीं दे सकते क्योंकि दोष रहित तो वेद वाक्यों के द्वारा कहा हुआ है इत्यादि। सुरसाद सिद्धि अन्य कि ईश्वर एवं से, से तब कोई कह सकते अपूर्व एक जड़ तत्व को मानने की क्या जरूरत है बीच में अपूर्व मान रहे हो ना अपूर्व क्या है जड़ उसको मानने की क्या जरूरत है सीधे बीच में ईश्वर चेतन को मान लो बीच में कुछ कुछ तो मानना है कर्म तो नष्ट हो रहा है फल कालांतर है कोई संशय नहीं है अति कर्म फल कैसे देगा बीच में कुछ मानना पड़ता है तब तो सिद्धांत जी कहता है जब बीच में कुछ ना कुछ मानना ही है हम चेतन क्यों ना माने एक जड़ जड़पुर को क्यों मानो क्यों जड़ कभी कुछ देने में समर्थ तो हो नहीं सकता चेतन माने में है वो देने में समर्थ तो कम से कम है हिसाब किताब तो रख सकता अकल तो है उसके पास कुछ जड़ के पास तो अकल है ही नहीं कैसे करेगा छे तब तो पूर्व पक्ष ना इतना ऐसा नहीं हो सकता हम ईश्वर ईश्वर पीछे नहीं मानते नेता ईश्वर अस्तित्व अर्थापत्ति से ईश्वर अस्तित्व की सिद्धि नहीं हो सकती अर्थापत्ति है ना आक्षिप्य देख माने बिना कर्म में फल प्राप्त फल प्राप्त फलसाधन तो सिद्ध नहीं हो सकता अभी विष्णु में कुछ न कुछ मानना पड़ता जैसे रात्रि भोजन बिना देव शिप्य पे अतएव रात्रिभन कलप्य है अतएव अंतर्ती किंचित कर्मणा प्रदा न निशते अतएव यंचित स्वीक्रीयता अपरमे अस्त मीमांस का ईश्वर अस्तुत व्यवस्था तब उसमें पूर्वशिक है ईश्वरी की गोचर तो नहीं है इस अर्थापत्ति के द्वारा ईश्वर की स्थिति की सिद्धि नहीं हो सकती है क्यों प्रमाण अन्था उत्पन्नता हमेशा अर्थापत्ति से सिद्ध होने वस्तु के पीछे तीन कारणबंध यदि कोई अर्थाप कह, से कहा कि अर्थित कर रहा है तो उसे खंडन करना है तो तीन तरीका है वो कहना अन्य अन्य आप कल्पना कर रहे हो अन्यथा आपकी कल्पना जीरो हो गया फैल हो गई हम जो कल्पना कर रहे हैं उस कल्पना को अन्यथा उपत्ति कर देता हूं तो आपकी कल्पना निरस्त हो गया अनुपत्ति नहीं रहा उत्पत्ति से हो गया अन्यथापत्ति अन्य कार से तो, तो अर्थापत्ति को खंडित किया जा सकता है कि आप क्या कहते हैं अन्यथा अनुपत्ति अन्य के आधार परिवार जिनमें भोजन नहीं करता है और रात्रि भोजन में नहीं करेगा फिर पिनत तो? अनुपन्न रात्रि भोजन की अन्य था मैंने बिना तो अनुपन्न अन्यथा अनुपत्ति ये अर्थापत्ति का बीज है उस बीज को खंडन कर दो खंडन करने का तीन तरीका अन्यथा विपत्ति अन्यथ विपत्ति और बाधा अब उसे पूर्व क्या कर रहा है विमांसक अन्यथा अपी अन्यथ बनी अन्य प्रकार से भी उपन्न हो सकता है फिर क्यों ईश्वर को मानो अन्य प्रकार क्या है अपूर्व को मानने से काम चल जाएगा तो क्या जरूरत ईश्वर को मानने का यह व्यवहित फलम कर्मा तो चेतन प्रयुक्त फल विधिता न च मानी और इन प्रमाणों के अलावा मैंने कर्मकांड और उपासना के वाक्यों के अलावा ईश्वर की सिद्धि करने के लिए तुम्हारे पास कोई दूसरा वाक्य नहीं इतने सारे वेदांत कहना हमारे पास सर्वेश्वर बोलता है भूताधि बोल सब बोल रहे हैं सर्वज्ञ आप आत्मकाम काम सब बोल रहे हैं हम अरे वेदांत को मत बोलो, रहे हम तो उसका अर्थवाद में पहले कई बार वो हम भी मानस पूरे वेदांत हमारे लिए अर्थवाद है वो प्रमाण नहीं है अर्थवाद तो स्त्य है या होता है वो स्वतः प्रमाण नहीं होता विधि का पूछ बन करके प्रमाण मान लिया जाता है विधि के साथ अनुय होने से उसको प्रामाणिक कह दिया स्वतः प्रामाणिक नहीं स्व पदार्थों के प्रमाण नहीं इसलिए विधि में विहित जो पदार्थ है वो प्रामाणिक उस पदार्थ के लिए स्तुति कर रहा है कौन ये तुम्हारा इसे विधान सर्वेश्वर स्तुति है जो श्वेता इत्यादि परिषद में आया वो सारी ईश्वर परक वाक्य स्तुत्य करेगा अर्थवादत्वा श्रुत्या तद विषय जितने उपनिष्टियां हैं वो सब क्या हमारे लिए अर्थवाद है भाई इसे उनको मत लाओ हमारे साथ वो तो प्रमाण नहीं होते हमारे लिए एकमात्र प्रमाण गाय से क्रिया तद अनर्थ ज मत अर्थान संपूर्ण वेद क्रियापरक है क्रियावाचक जो यजेता वगैरह है यही प्रमाण हमारे लिए बाकी कोई चीज प्रमाण नहीं है चाहे सिद्धार्थ बोधक हो चाहे साधार्थ बोधक जो कुछ भी हो वो सब हमारे लिए अर्थवाद को अतय हमारे ये जो ये के अलावा कोई दूसरे प्रमाण के द्वारा आप ईश्वर को सिद्ध नहीं कर सकते और इस प्रमाण को हमने बता दिया अन्यथा कि जड़ के तरह व्यवस्था हो सकती है चेतन कल्पना की जरूरत क्या या नहीं जब जड़ से व्यवस्था हो सकती है चेतन की जरूरत क्या जैसे आजकल सेंसर से डाल सकते सेंसर बोलते हैं ना उसको अच्छा कुछ आ रहा है वो सेंसर होते हैं वो दूर से ही कोई भी आदमी रात तक जैसे काम वो पैंप पैंप करना, करना शुरू कर देता है तो चौकीदार की जरूरत क्या एक चेतन चौकीदार में क्यों रखूं? वो तो मालिक है ना खरता है ना आप घर के मालिक करता है आपने ऑन कर दिया और सो गए क्या दिक्कत है बीच में और ईश्वर की क्यों लाऊ चौकीदार को बीच में लाने क्या जरूरत है संसार है तो भी हो सकता है चौकीदार सो जाए तो इसलिए संसार है क्या जरूरत है फिर चौकीदार की हटाई दो उसको सेंसर से काम चलते रहेगा ना आपकी आधुनिक दृष्टांत हम दे सकते हैं दुकानें चलती है ऑटोमेटिक सारी दुकान है ही नहीं आदमी अंदर में आप अंदर घुसिए बिना पैसा जमा किया बाहर आ ही नहीं सकते बंद हो जाता दरवाजा वो भी जानता है कि पैसा नहीं डाला और सामान सामने रखेंगे उसके जो लेबल होती है ना सामने करना पड़ता है लेबल के हिसाब से अपने आप आपको कितना रुपया बिल बना देता है उतना डाल दो वो चिल्लर भी वापस आ जाता है बैलेंस और फिर तो बाहर जाने देगा नहीं तो जान नहीं देगा जब ऐसे कुछ करोगे तुरंत घंटी बजती है अलाराम तो चेतन की क्या जरूरत है जड़ सारी व्यवस्था करती है, और जड़ की जो है एक करता था उन सब साधनों की और उसी साधन से सारा फल मिल गया सारा व्यापार चल रहा है दुकानदारी चल रही आज के जमाने में जैसे बहुत सारे दृष्टान मिल जाएंगे करता है और उसने को कर्म किया और कर्म उसको सीधा मिल गया बीच कोई ईश्वर कोई और बीच में बिल बनाने वाला या एक चौकीदार वगैरह वगैरह कोई जरूरत ही नहीं कैशियर की जरूरत नहीं कोई चीज की जरूरत इसलिए संभव पूर है पूर्व पक्षी कहता है न पूर्व द्वार श्रुत निर्बाध कल्पनिया सिद्धांत दिखे